हरिओ नारायण गोविंद हरिओ नारायण नवरात्र महोत्सव चल रहे हैं बहुत सुंदर भजन सुनाए नवदुर्गाओं की माँ भगवती के ये सनातन धर्म की अनूठी विशेषता है कि बाकी किसी धर्म में पुरुष प्रधान ही धर्म होता है वहां केवल नर रूप में ही ईश्वर की पूजा के विधान है बहुत से धर्मों में तो नारी को कोई सम्मान भी नहीं दिया गया लेकिन सनातन धर्म में नारी का सम्मान नव माताओं के रूप में नव दुर्गाओं के रूप में नारी सदा सनातन धर्म में परम सम्मानित रही है ये नव दुर्गाएं, इनकी पूजा गुरुकुल से चलती है हम देख रहे हैं कि वेद हमारे में हमारे ऋषि भी मां भगवती के नाना रूपों में स्तुति कर रहे हैं जो हमारे हिरण्य स्तूप ऋषि हैं आंगिरस उन्होंने आरंभ से ही मां की स्तुति आरंभ की तम तो अगण्य प्रथमो अंगेरा ये पहली रिचा के हे ज्वाला हे अंबे हे ज्योति आप ही सचराचर की जननी है और आप सर्वप्रथम है और फिर कहा अग्नि प्रथमो अंग दूसरे कहा कबीर देवान परिभूष से व्रतम का मां हे जीवती हे ज्वाला हे अग्नि हे ब्रह्म ज्वाला तुम्हें से संपूर्ण सचराचर के अंगों की उत्पत्ति हुई कविर देवाना देवताओं ब्रह्मज्ञानी और ईश्वर भी तुम्हारे ही व्रत के द्वारा सब कुछ पाए व्यापकता से भूषित हुए अलंकृत हुए विभुर विश्वस्मय भुव नहे मी धीरो द्विमाता शयू कतिधा धा चिदायव विशिष्ट विभूतियों को विश्व में प्रदान करने वाली तीनों लोगों को जगमग करने वाली बुद्धि और मेधा से सचराचर को वरद करने वाली हे सचराचर की माँ द्विमाता अर्थात संपूर्ण जीवन को उत्पन्न करने वाली सुर और असुर को भी देने वाले प्रकट करने वाली और नाना प्रकार से धारण करने वाली मन में सदा रमण करने वाली और चिता में भी बन के अग्नि हमारा उद्धार करने वाली ही मां आप ही है और आज की ऋचा खोल ने कहा त्व अग्नि प्रथमों इन अवदुर्गाओं की ही और नव दुर्गाएं कौन है ज्वालाएं हैं जो हम सब में प्रज्वलित हैं जो हम सब की जननी है सचराचर की जननी है आज भी भोजन उन्हीं में पुनः यज्ञ होकर रक्त आदि कणों में लौटता है वे ही शिशु को भी प्रकट करते हैं हम सब तो निमित्त होते हैं आत्मा ही पिता है ब्रह्म ज्वाला नव दुर्गाएं ही जननी है। इसी को नाना मूर्तियों में रूपों में प्रतीकों में प्रकट करके अमृत में अमृत में रूप में कि जिससे हम भाव के साथ अपनी अंतरात्मा से जुड़ सके आदमी नशे में धूत होता है तो बहुत बार वो शीशे पर ही तिलक लगा देता है सोचता है अपने लगा रहा हूं नशे में व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है और इंद्रियों के विषयों का नशा हमें बाहर ही तिलक लगाने देता है हम भूल जाते हैं कि सारे मंदिर ये धर्म की सारी पूजाएं और कथाएं अलंकृत आईने हैं जिसमें झाक कर मुझे अपने भीतर उन माताओं का दर्शन करना है उनसे लिपटना है उनको अंगीकार करना है उन्हें पाना है तो कहा तुम अग्ने प्रथम मातेश्विन मात के हे आत्मा तम अग्नि तुम हे महाज्वाला हे अग्नि सर्वप्रथम तुम ही माता बनी हे ज्योति ने माता का रूप धारण किया आवेर भाव और संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न किया हम सबको को तुम्ही प्रकट किया और तुम्हें हम सब के कृत या विवस्वते और तूने मंगल कृतियों के द्वारा संपूर्ण सूर्यों मनु आदि को भी प्रकट किया विवस्ते वर्ष स्वदेह किस सूर्यों की भांति ही तूने आत्माओं को भी हृदय में प्रकट किया और हे ज्वाला तू ही आज भी स्व माने हम सब में व्याप्त हमारे आत्मा रूपी सूर्य की अग्नि बनकर तुम आज भी अरेजेता योगी तापस ज्ञानी जन अपने आप को सामग्रियों को में अर्पित करके ज्ञान विज्ञान बुद्धि और विद्या पाते हैं रोदशी और उनके द्वारा उस अर्पित सामग्री को जिसमें वो स्वयं भी आहूत होते हैं तुम उनका मंथन करती हो उन सामग्रियों का मर्दन करती हो उन पर तांडव करती हो, हो त्रिवो ये और संपूर्ण सामग्रियों को अपने में वर्ण करती हुई असग् अभार अयजो महोवसो इस संपूर्ण सचराचर को अपने में ही यज्ञ करके ज्योतियों से अलंकृत करके ही मां आप ही प्रकट करती हैं हभारम अयजो और जो यज्ञ से रहित है जो भार है धरा के उनका भी आप ही उतार यज्ञ के द्वारा करती हैं महो वसु महा अग्नि हो करके उनमें यज्ञों में वास करके आप ही तो फिर फिर मृत मृतदेह को पुनः जीवंत करती है नवरात्र गुरुकुल में भी मनाए जाते थे थोड़ा सा उसको भी जान ले जैसे आज आप नवरात्र मनाते हैं पहले घरों के स्थान पर इन दिनों आप सब लोग गुरुकुल में पहुंच जाते थे कि वहीं पितरा तर्पण भी करेंगे और वहां दोबारा से हम अपने आप को पवित्र करके घरों को लौटेंगे गृहस्थ भी चले जाते थे गुरुकुल में इन नवरात्र में भी और चैत्र की नवरात्र में आगे पीछे तो बालक ही रहते थे लेकिन इन दिनों वो भी आते थे तो वहां गुरु और आचार्य का वरण होता था गुरु पूर्णिमा से आरंभ हो जाते थे क्योंकि तो पानी और बरसातें होने लगती थे खेत खलिहान के काम होते नहीं थे व्यक्ति इतना आसक्त नहीं था कि भौतिकताओं के पीछे भागे शरीर की रक्षा करनी है क्योंकि शरीर मेरी रक्षा कर रहा है तो उसके लिए अन उपजाना है व्यवस्थाओं को लाना है एक विलासिता का जीवन जीना है ये कल्पना किसी में नहीं थी तो बरसातों से पहले जब होने लगे खेत खलिहान रुक गए तो सब उधर ही बढ़ जाते थे कि कुछ पुण्य भी कमा के आएंगे तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का वरद होता था फिर चातुर्मास आरंभ हो जाते थे श्रीमदभागवत महापुराण वेदादि ग्रंथों का अमृत ध्यान करते थे और पित्र पक्ष में ये पेड़ ये वनस्पतियाँ ही हमारे पितृ हैं दूर दूर नए वन प्रदेश सजाते थे नए पौधे लगाते थे और बरसाते उनको सींचती थी इसीलिए विश्व में सबसे बड़े जंगल भारत में थे मतलब सारे विश्व के जो वन संपदा थी, उसका 20 प्रतिशत भारत में था लेकिन एक धन पशु जो जंगल को नहीं समझता है उसने आज इन जंगलों को दो प्रतिशत भी नहीं रहने दिया है जिसके कारण ही आज धरती पर यह तबाही है तो पितरों को तर्पण देने का अर्थ ये नहीं था ये था कि नित्य पेड़ लगाएंगे अपने पितरों की सेवा खाली तर्पण देने से नहीं होगी कि थोड़े से पत्ते पे तेल डाल करके मंत्र पढ़ के नदी में बैठ करके और उनको तिलार्पण हो गया और श्राद्ध कर्म हो गए ऐसा नहीं होता है नए पेड़ लगाएंगे क्योंकि इन पेड़ों के फल से हम बने मूलता पित्र तो यही है वे निमित बने थे वे बर्तनों की भांति थी लेकिन सामग्री तो ये पेड़ थे जिनसे हम बने हमारे पित्र तो ये हैं। तो और नए पेड़ लगाएंगे और नए जंगल उगाएंगे पितृपक्ष में दूर दूर तक वन्य संपदा लहराती थी और सचराचर की सेवा है पिता मालिक है हम माली हैं पिता के द्वारा प्रकट हैं मां अंबालाई हैं हम न दुर्गाओं की उत्पत्ति हैं तो हम सचराचर की सेवा करेंगे इन पेड़ों के सहारे नाना जीव जंतु पलेंगे तथा इन्हीं पेड़ों पर हमारे पितर भी वास करेंगे जब उन्हें अवसर मिलेगा यथा योनि घर में भी शिशु बनकर प्रकट होंगे तो अधिक से अधिक पेड़ लगाओ एक पेड़ को काटना एक संपूर्ण परिवार की हत्या के समान है लेकिन आज न आदमी मानता और न नेता मैं नेता और आदमी में फर्क कर रहा हूं आप चाहो तो दोनों को एक ही मान लेना नहीं मानते और फिर आते हैं नवरात्र कि इस धर्म के साथ मेरा एक धर्म और भी है वो स्वधर्म है है ना विवाह स्वते अभी ऋषा में हमने पढ़ा सुकृत्या विवाह स्वते मुझको उत्पन्न करने वाली ब्रह्म ज्वालाएं ब्रह्म ब्रह्मग्निया जो मुझमें प्रज्वलित है जो बारम्बार मुझे जीवंत करने वाली है जो जब अयज हो जाते हैं हम अर्थात मृत्यु को प्राप्त होकर भस्मी और दुर्गंध का ढेर बन जाते हैं उस अयज को भी अभारम भार पृथ्वी को उसके भार से मुक्त करने के लिए यज्ञों के द्वारा ये ब्रह्म ज्वालाएं ही तो लौटाती है आज मुझमें प्रज्वलित है ऐसे ही ये संपूर्ण में प्रज्वलित है तो मेरा मेरे प्रति जो स्व है आज मुझे भी धारण करना है तो नवरात्र में मैं हवन यज्ञ करता हुआ वाहे भी और भीतर भी में ब्रह्मज्वाला दुर्गा में प्रत्येक दिन इस मन दशानन की दसों इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के संपूर्ण विषयों को सामिग्री के साथ आहूति देता हूं क्या से ये इंद्रिया मेरी आत्मयज्ञार्थ आत्म सेवार्थ आत्मनिमित निमित्त होंगी विलासता के लिए विषयों के लिए आसक्ति के लिए लोग हो झूठ और कपट के लिए अब मैं इनका प्रयोग नहीं करता हूं मैं इनके उस सारे जो अयज हैं उनको अभार करता हूं भार से रहित करता हूं महो वसो आज इन महान अग्नियों में बसाता हूं आत्मज्वालाओं को अर्पित करता हूं और इस प्रकार मन दशानन की नौ इंद्रियों को आत्म ज्वाला दुर्गा में यज्ञ करता हुआ दसवें दिन मैं मन दशानन का पुतला जलाता हूं विजयादशमी मनाता हूं कि मैंने दसों इंद्रियों पर विजय पाली दशों का हरण करके आत्म ज्वालाओं में जला दिया है मैं दशहरा मनाता हूं आज आप केवल बाहर ही बाहर रह जाते हैं उनके मूल तत्व तक नहीं पहुंचते और जिसने तत्व नहीं जाना उसने कोई धर्म नहीं किया उसने धर्म को जाना भी नहीं है और इसी बात को आज के ब्रह्मसूत्र में भी देना खोलें ब्रह्मसूत्र आज का छोड़ा कहा अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ति धर्मोक्ति है कि बाहर जो कुछ भी कर रहे हो धर्म के नाम पर भी उसको तत्व से उस अदृश्य ब्रह्म में जानो क्योंकि वो अदृश्य आत्मा होकर हम सब में समाया अदृश्य अदृश्य आदि गुण को धर्मते कि वो अदृश्य होकर हमारे सारे धर्म कर्म में जो तत्व रूप में समाया हुआ है जो इसे नहीं जानते वो धर्म नहीं जानते उनकी पूजाएं पाठ स्तुतियां अधूरी रह जाती है वो मुझमी है वो अदृश्य होकर आत्मा बनके के हमने समाया है और वही ब्रह्म ज्योतियां नव दुर्गाए हमने व्याप्त है जो इस घटघटवासी तत्व को जानता है वही सनातन धर्म को जानता है यहां किसी व्यक्ति के उपदेश आदेश पर कोई धर्म नहीं होता है ये ईश्वर की सर्वव्यापी जो नारायण की अदृश्य अवस्था है उसी को प्रकृति में मूल रूप से जानकर के ये धर्म उन्हीं सिद्धांतों पर प्रकट होता है इसीलिए यहां तर्क शास्त्र बाकी धर्मों में अगर आर्गू करोगे जीरा करोगे तर्क करोगे तो गुनागार होगे दोजख में भेज दिए जाओगे हेल में फूके जाओगे और सनातन धर्म ने सूक्ष्मता से इस अग्नि को माताओं को जब पढ़ा तो अग्नि को शिरोधारी किया बाकी संप्रदायों में आग में जलना दोजख में जाना है और हम अग्नि की ही उपासना करते हैं ये सुर और अशुभ संस्कृतियों का भेद है वहां उन्हें आग बुरी लगती है और हम तो जानते हैं कि वो जब तक प्रज्वलित है तभी तक हम जीवित हैं। इसीलिए वो अपने मृत देहों को भी अग्नि को अर्पित न करके जमीन में दफना दे है ना क्योंकि वो जहन्नुम की आग कहते हैं वो कहते हैं ये दो जाना है जल के माना बुरा है और हम जानते हैं कि अग्नि ही उद्धारक है ये दोनों धर्मों का भेद लेकिन बहुत बार हम उन्हीं की नकल करते हैं जैसे व्रत में पूजा में उपवास में यहां उपवास का अर्थ केवल भोजन का परित्याग नहीं है उपमाने समीप होना वासमाने उनमें बस के अग्नियों में बस के बैठना आत्मचिंतन करना तो उसमें भोजन अल्प लिया जाता है कि जिससे आलस्य और प्रमाद ना हो लेकिन भोजन छोड़ना हमारे यहां कोई व्रत नहीं है ये सब उनकी आप नकल करते हो व्रत का अर्थ है कि पूजा पाठ में सारा दिन लगेंगे आज अपने बहुत बहुत करीब होंगे आज फिर उन माताओं की गोद ढूंढेंगे उन नव को खोजेंगे जो प्रज्वलित है हमें ये ठीक है कि हजार बारह सौ साल की गुलामी में तपस्वी ऋषि मारे गए मंदिर विश्वविद्यालय गुरुकुल सब ध्वस्त कर दिए गए साहित्य संपूर्ण जला दिया गया जो ताम्र पत्र थे वो भी गलाए गए रजत और स्वर्ण पत्रकों को भी मेडल बना लिया गया वो उन्हों उनका ऐश्वर्य बन गए पत्थर की शिलाओं पर लिखे हुए आखिकाओं को भी उन्होंने तोड़ झाड़ा तपस्वी ऋषि भी मारे गए और फिर ये अंधेरा युग हजार से 1200 वर्ष तक चला है फिर ब्रिटिश बुला नहीं आ गई तो जो आपका मौलिक स्वरूप है आप उसे खो बैठे और आप भी उन्हीं की तरह उनकी बी क्लास बन के रह गए एक क्लास से बी क्लास तो और भी बुरी होती है यहां व्रत का अर्थ यह नहीं था कि आप रोजा कर लो यहां ये यह है कि आज आप संकल्प लो आज मैं अपनी आत्मा के करीब होऊंगा आज हर क्षण आत्मचिंतन करूंगा अपने गुण दोषों को अच्छे से मांझ के धोंगा अंधाधृतराष्ट्र और दंभी बन करके गांधारी की पट्टी बांध करके अपनी बुराइयों पर गर्व नहीं करूंगा अपने हर सर सड़े स्वभाव को आज धोऊंगा मैं क्योंकि यदि मेरे स्वभाव न धुले मेरा मन निर्मल ना हुआ तो आगे कोई गति नहीं है मुझे ही ईश्वर की राह नहीं मिलेगी जिसने क्रोध नहीं छोड़ा जिसने लोभ नहीं छोड़ा जिसने विषय वासनाएं नहीं छोड़ी जिसने कपट नहीं छोड़ा जिसने लालच नहीं छोड़ा जिसने आसक्तियां नहीं छोड़ी और जो सब में राम है जो शरीर को चित्रकूट नहीं बना पाया और इस फटिक शिला पर आत्मा श्रीराम के साथ जानकी के सदृश उनके चरणों में लौट नहीं पाया और जिसका मन योग स्थित मन लक्ष्मण नहीं हुआ उसे कभी प्रभु की राह नहीं मिली है हम अपनी चतुराई पे चंटाई पे बड़ा दम्भ करते हैं कि स्वामी जी लोकाचार तो निभाना होता है थोड़ा वो झूठ कपट तो चलता है ये तुम्हारा तुम्हारे प्रति किया गया महापाप क्या है कि फिर उनकी बी टीम बन गए हमें तन का धोना धोना है मन धोना है मन और इन नवरात्रों में नौ इंद्रियों के संपूर्ण विषयों को जलाना है और दसवें दिन हमें इस मन दशानन का पुतला जलाना है विजयादशमी दशहरा मनाना है खाली रावण का उत्सव मना करके पुतले जला करके तुझे तेरे मन का वो विषयात पुतला भी तो जलाना था तुम भूल क्यों गए अदृश्यत्व आदि गुरु को धर्म उक्त यह ब्रह्मसूत्र कह रहा है ये आदि अधूरी पूजा है क्या है जब उनके ध्यान में इतना रोमांच है उनके भजन में इतना रस है तो मेरे में वो मछली जैसी तड़प क्यों नहीं है कि उसी में बसा रहा हूं मेरा मन विचार सब उसमें रहे ऐसा भाव क्यों नहीं है मेरा क्योंकि जो बाहर कर रहा हूं वो इस अदृश्य जो मेरे भीतर है उन्हीं से तो बाहर कर रहा हूं तो बाहर यदि मैं गलत व्यवहार कर रहा हूं तो कर अंतर से ही रहा हूं तो मेरा भीतर भी तो महिला हो गया है उतना ही हमें संकल्प पूर्वक अपने हर गंदे स्वभाव को छोड़ना होगा आज लिप्साओं के कारण ही तो पीड़ाओं को जीते हैं चाह मेरी विषयांत जगत में भागती है तो मुझे पशु की भांति रस्सी से बांध कर ऐसे ही घसीटते ले जाती है जैसे कसाई बकरे को काटने के लिए कसाई बाड़े में ले जाता है क्या ये अच्छी बात है हमें पूछना है अपने से और यही भगवान राम की कथा में भी हम सुनते चले आ रहे हैं हमारी कथा सागर तक पहुंची है सारे वानर इंतजार में बैठे हैं हनुमान जी चले हैं सुरसा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है कि नहीं ये तत्व के प्रति एकाग्र है ये रसों के पीछे नहीं भाग रहा कथा को भी केवल रस नहीं समझ रहा भजन को भी केवल बाहर का रस नहीं मानता है ये तो हनुमान है ये भीतर की रहा जा रहा है इस तपस्वी को सुरसा तू जाने दे और पर्वतराज मैनाक ने भी कहा कि यह तो सचमुच आत्मा को अर्पित हो गया है अब इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं मैनाक तू इसे जाने दे अब ना यह सहारा लेगा और नहीं ही ये भटकेगा क्योंकि सहारे बहुत भटकाते हैं और हम हैं कि सहारों के सहारे ही जीना चाहते हैं अरे सहारे हमारे सहारे रहे तो बात होगी हम सहारों के सहारे हो तो हम अपंग ही तो हैं बैसाखियां खोजते हैं मुझसे भौतिकताओं को सहारा मिले तो बात अच्छी है मैं भौतिकताओं की तलुए चाटू उनसे सहारा मांगूं। तो मेरी बहुत गिरी हुई भटकी हुई मती है मैं उनसे आइडेंटिटी सीख ना करूं उनसे ना खोजू अपने पहचान मैं उनको पहचान दू तो बात होगी भक्ति की जो किसी को सहारा नहीं मानते और जो जीते हैं बेसहारा राम का उन्हें ही मिलता है सहारा और जो जीते हैं मैं और मेरों के सहारे उन्हें राम का सहारा फिर कैसे मिलेगा मैं, मैं उनके सहारे मैं उनके सहारे अरे मैं बिल्कुल बेसहारा जिया तो बेसहारा मर के भटका तो बेसहारा और कहा कि रस कौन लेगा जिसे याद नहीं कि वो यात्री है मजमा कौन देखेगा और जो जानता है वो यात्री है उसे बहुत तेज चलना है शीघ्र गाड़ी पकड़नी है फिर आगे जाना है वो क्या मजमे देखेगा क्या वो महफिलों में बैठेगा क्या वो केवल कुतर्कों के लिए धार्मिक चर्चा करेगा उसका तो हर क्षण दौड़ता भागता हुआ है वो तो मुसाफिर है तो वो रुकेगा कैसे लेकिन रस नहीं ले रहा है तो भी हनुमान रुक गया है क्योंकि एक परछाई पकड़ने वाली राक्षसी ने हनुमान को पकड़ लिया है उसकी विशेषता है कि वो जब भी किसी भी परछाई को पकड़ लेती है तो हवा में उड़ते हुए पक्षी की परछाई को उसने पकड़ा वो वहीं का वहीं स्थिर हो जाता है और वो परछाई को ही उठा के जब मुंह में भर लेती है तो वो पशु हो पक्षी हो देव हो यक्ष हो किन्नर हो गंदर हो वो उसके पेट में चला जाता है हनुमान को भी खा गई वो राक्षसी जिसे सूरसा ना पकड़ पाई जिसने मैन का भी सहारा ना लिया ऐसी अतुलित बलधाम हनुमान भी उस राक्षसी के पेट में चले गए इसने अपने पेट में समा लिया और जो हनुमान को ना आगे बढ़ने दे अपने पेट में समा ले वो राक्षसी इतनी बलवान होगी और वो हम सब में रहती है और हम बड़े प्यार से उसे पालते पोसते हैं उसकी भक्ति करते हैं दुर्गा जी की नहीं उस राक्षसी की भक्ति करते हैं उस राक्षसी की भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं हम सब क्योंकि हमें दिखता है ये तो बड़ी बलवान है इसी की शरण में चले जाओ वो चबा जाएगी खा जाएगी बर्बाद कर देगी तुमको और वो राक्षसी तुम सब में बैठी हुई है ये राक्षसी कौन है एक मनोवृत्ति है ये कैसी मनोवृत्ति है मेरी अतीत से लिपटने की अतीत को बिलोने की अलतीत के बदलों में फंसने की पीड़ाओं को गाने की ये मनोवृत्ति ही परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है जो मुझ में तुम में हम सब में रहती है रामायण हम सब की कहानी द्वार खोले जो भीतर की सुदी दिलाए जो मुझको मेरा रूप दिखाए वो रामायण है हमने तो कभी पढ़ा नहीं जैसे वो लोग बाकी सब संप्रदाय अपना इबादत करते हैं प्रेयर करते हैं हमने भी कर डाली अरे पढ़ो जीवन के अक्षर जानो तो रामायण रामायण है यहां खाली इबादत वाला मजहब नहीं है ये सनातन धर्म है यहां दिखावा भक्ति का कोई महत्व नहीं है ना नह, वहां भी नहीं है लेकिन वहां यह धोखे के रूप में जी लेती है यहां तो जी भी ना पाएगी मेरी अतीत से लिपटने की मनोवृत्ति ही परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है ये जब जब अतीत मेरा मुझ पर हावी हो जाता है तो मेरा वर्तमान ही नष्ट हो जाता है तो भविष्य कहां रखा सोचो हर एक से बदला लेना हर एक से ईश्चा द्वेष करना अतीत के किए गए दंडों को याद करना पीड़ाओं में ही फंसे रहना तो जब बैठ करके घंटों ही अतीत गा रहे हो तो तो वर्तमान एक घंटे का गंवा ही तो रहे हो तुम तो, और जिसका वर्तमान चला गया उसका भविष्य क्या होगा उसे राह क्या मिलनी बुझाएगा कैसे गगन में सीलिए कहा बीती विशारे के आगे की सुदी ले जिसने जो किया राम जाने अच्छा किया वो भी राम जाने बुरा किया वो भी नारायण जाने मैं जानू बस श्री राम तो रामायण होगी ये फलाने का फलाना वो फलाने का फलाना मेरे से इसका ये रिश्ता है जो इसमें पड़ा है वो बाहर पड़े उस घूरे पे पड़ा है वो क्या जानेगा भक्ति और राम क्या होता है उदाहरण देते हैं आप बाग में गुलाब का फूल खिला है बाग में गुलाब का फूल खिला है उस गुलाब का अतीत तुम जानते हो क्या है सड़ा हुआ गोबर मट्टी और खाद वही तो गुलाब बनी तो उस गुलाब का अतीत क्या है सड़ा गोबर है मट्टी और खाद है क्या उसमें भी सुगंध है क्या उसमें भी कोई रूप रस है बोलो नहीं है दुर्गंध ही दुर्गंध है कुरूपता है अपवित्रता है वो आईएच है जो अभी ऋचा में हम पढ़े हैं वो भार है और यज्ञ ही उसको भार से रहित करता है सुंदर गुलाब में उस दुर्गंध को लौटाता है वो ब्रह्म ज्वालाएं हैं, वही नव हैं। तो उस गुलाब का अतीत क्या है सड़क ऊपर और उस गुलाब का भविष्य क्या है पुनः सूखी हुई पोखुड़ियां मट्टी होती बस मुठ्ठी भर मट्टी चुटकी भर मट्टी यही तो गुलाब का भविष्य है केवल वर्तमान ही सुरभि देता सुगंध फैलाता आंखों को शीतलता प्रदान करता हुआ महकता हुआ गुलाब है वो केवल वर्तमान ही तो है तो जो अतीत में लिपट के जी रहे हैं अगर आयना न दिखाए तो मन की आंख खोलना चेहरा दिख जाएगा सड़ी हुई गोबर मट्टी और मैल ही तो पुती है उन चेहरों पर जो अतीत में लेपटे बैठे हैं वर्तमान होते तो तब होता तो खिले गुलाब से होते और जो भविष्य की चिंता में बैठे हैं उनका भी वर्तमान नष्ट है क्योंकि भविष्य की चिंता में वर्तमान ही तो तबाह हो रहा है तो जिनका वर्तमान ही नष्ट हो रहा है उन्हें भक्ति मिलेगी कहा से वो कभी नहीं पा सकते इसीलिए कहते हैं वर्तमान जी खिले गुलाब सजी, प्रभु श्री राम कहो कि जी अतीत को बिशरा दे भविष्य की चिंता छोड़ अपने कर्तव्य पर आ हाँ श्री राम जाने मेरी ड्यूटी में खोटना आए मेरे कर्म में खोटना आए मेरी भावना में खोटना आए मेरा स्वभाव मेलाना हो मैं श्री राम में बसा अपने कर्तव्यों को वर्तमान बना करता रहूं भविष्य की राम जाने अतीत मुझे याद नहीं मेरा तो बस श्री राम है इसी को संन्यास कहा है कि सन्यास के समय पहले ग्रह पहले गुरुकुल है गुरुकुल के बाद वो ग्रहस्थ होता है ग्रहस्थ के उपरांत वो वन होता है जब बाहर के सब पितरों की सेवा कर लेता है तब ज्वालाओं की राह वो अग्निवेश सन्यासी होता है ये राह अग्नियों की है कैतीत का वो व्यक्ति संपूर्ण अतीत मेरा सारे नाते रिश्ते उपलब्धियां सब कुछ मैं आज भस्म सात कर रहा हूं ये सब जल गया है मेरा मेरा कोई अतीत नहीं मेरा कोई अस्तित्व नहीं है फिर अपनी चिता जलाता हूं कि अतीत का वो मैं वो जो व्यक्ति अमुख है आज वो भी जल गया भस्म हो गया अब किसका पूछते हो वो भी नहीं है वो भी गया शेष हो गया अब तो इन अग्नियों से ही उत्पन्न हूं मैं अग्निवेश हूं मैं ये वस्त्र मेरा है ये राह मेरी है अतीत से मेरा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि संपूर्ण अतीत भस्म हो गया है नहीं तो वो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी मुझे आगे जाने देगी क्या हर जो लिपट बैठा है सहारा उनका ले रहा है वो राम के सहारे क्या जी पाएगा राम गाह भले ले न वो राम का हो सकता न वो श्री राम को पा सकता तो सारे अतीत को जला लेकिन एक दिन में कोई सन्यासी नहीं होता है एक दिन में किसी की राह नहीं बदलती है। हमें इसी भाव को गुरुकुल में हम बच्चों को पहले से ही दे के भेजते हैं गृहस्थ में भी जीता है तो इसी विरत भाव में रहता है कि ड्यूटी करूंगा मेरा सत्य मेरे भीतर है जगत एक नाट्यशाला है इसे धर्म पूर्वक जीव लेकिन इसमें लिप्त आसक्त नहीं रहूंगा अपनी आयु के साथ ही मैं गृह से वन प्रस्थी बन प्राणी मात्र की सेवा करूंगा और यहां पर भी सेवाओं में फूल मालाओं को पहनने के लिए लोगों के यशगान के लिए रुकूंगा नहीं कैसा बड़ी सोशल सर्विस करते हैं आजकल कर इसी के लिए लोग मरे जाते हैं दिखावा करते हैं नहीं मेरा सीमित समय है बारह वर्ष का वाराण्रस्त एक वर्ष का अज्ञातवास और फिर ज्योतियों में है मुझे ज्वालाओं में आना ही होगा नहीं तो ये महाबलशाली राक्षसी मुझे फिर पकड़ लेगी मैं दोहाई देता रह जाऊंगा राम की और ये खा जाएगी मुझको हनुमान भी नहीं बचा और पेट में जा समाया फिर हनुमान ने उसको भीतर से चीर डाला और फिर हवा में आ गए उन्होंने राक्षसी मारी तुम भी जब तक राक्षसी नहीं मारोगे तुम भी जब तक राक्षसी नहीं मारोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम्हें भी उसे मारना होगा कैसे मारोगे जब जब अतीत की कोई अतृप्ति कोई वासना जागे मन उसमें भटकना चाहे उतर जाना गहराई तक रोकना मत अपने को और फिर वहां अपने से पूछना अतीत में जाकर कि सारे वर्तमान को बर्बाद कर रहा है रे नीच तेरा उद्धार कब होगा बोलना अपने से और फिर लताड़ना अपने को अपने भीतर जाकर के एक दुश्मन की तरह जो गीता में कहा भव पूरी निर्ममता से तोड़ डालना अपने आप को कि तेरे भीतर के ये पाप ये कटुता ये कलुष तेरी ये परछाइयों से लिपटने की मनोवृत्ति कब जाएगी तू श्री राम को कब स्वीकार करेगा और जा करके भीषण युद्ध कर डालना अपने से कोई कसर मत रखना जिससे दोबारा अतीत की तरफ झांकने की भी तुम्हारी इच्छा ना रहे अभ्यास करते रहना उसके लिए मैंने तुम्हें गृहस्थ और वानाप्रस्थ और गुरुकुल तीनों आश्रम दिए जिससे संन्यास में फिर तुझे अपने को लताड़ना ना पड़े डाल अपने को हर बदला निकाल दे तो राम बस जाएंगे बदला रहा तो प्रभु ना आएंगे क्योंकि बदले की भावना से जब शंभु ने पूजा करी थी तो राघवेंद्र ने उसी को मारा था बदला लेने वाले को प्रभु कभी नहीं स्वीकारते इसी याद क्योंकि बदला लेने वाला व्यक्ति अतीत में चला गया परछाई पकड़ने वाली राक्षसी के पेट में जा बैठा उसका वर्तमान कहा है इसे समझो कि हमें किसी से बदले नहीं लेने हमें तो राम की राह जानी है श्री राम का वच है वही मूर्ति है वो सर्वस हैं, रोम रोम हैं, अंग अंग हैं. तो राम की राम जाने मैं अपनी राह चला मुझे अतीत में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल लौट के नहीं जाना है तो श्री राम मिल जाएंगे नहीं तो मन दशानन की राक्षसी परछाई पकड़ने वाली तुम्हें आगे ना बढ़ने देगी इसको मारे बिना हमें कोई आगे नहीं बढ़ेगा और ये हमारी मनोवृत्ति है अतीत से निपटने वाले इसीलिए हम अतीत को कभी याद नहीं करते उसका भान भी नहीं करते इतिहास हिस्ट्री हमारी होती नहीं है ऑटोबायोग्राफी ईश्वर की होती है तो यदि अतीत गुजरता भी है तो गोविंद की गलियों से मन के मोहक क्षण जी लेता है कन्हैया की बाल लीला में क्योंकि वो तो घट घट वासी है वो तो हर घट में वासी है वो तो हर घट की लीला है वर्तमान भी श्री राम है और माताओं की गोद में एक अबोध शिशु सा वास है अबोधता के क्षण है तभी सन्यास है कि जब मन अतिशय निर्मल हो जाए उस शिशु के जैसा तो समझो कि राह मिल गई ये चतुर से सुजान न पाएंगे राम की राह जो होंगे सरुल मधुर और जिनकी कल्पनाओं में बसेंगे श्री राम वे ही पाएंगे प्रभु श्री राम की राह इसे कभी मत भूलना तो जिसका अतीत नहीं गया उसका वर्तमान ही बर्बाद है और जिसका वर्तमान ही बर्बाद है उसका भविष्य है कहा प्रेत योनिया ही उसकी प्रतीक्षा करेंगे भटकता ही रहेगा तो आज से ही इन नवरात्रों को हम उस भावना से ले रावण को जला के दिखाएंगे जैसे श्रीराम ने मारे थे महाराज रावण को है आज विजयादशमी पे हम इस मन दशानन को धराशाही करके दिखाएंगे गुरुकुल के वो दिन थे जब दशहरे के रावण के सामने खड़ा प्रत्येक बालक छात्र हमारा जानता था ऐसे ही उसे अपने मन का दशानन मारना है क्या हम कभी मार पाएंगे हम तो जीते ही रावण के साथ हैं। रावण ही हमारा माई बाप है दलित झूठ तो बोलते हैं कपट करते हैं लोभ, ईर्षा द्वेश मोह और असंगत में जाते हैं क्यों जाते हैं ये पतित पावनी गंगा है श्री राम की कथा है और इसका आरंभ याद है ना कहा से हुआ था महर्षि ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्य मंडली के साथ तमसा नदी के तट पर नहाने आए थे नदी का नाम क्या है तमसा नाम है तम माने अंधकार अगर अंधेरे न होंगे तो रोशनी की जरूरत क्यों होगी? अंधेरों में ही तो ज्योति का सही आभास मिलता है तो तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि पधारे हैं उनके साथ शिष्य मंडली है उनके साथ बैठे वो तत्वों की बात कर रहे हैं नदी का पावन तट है यही मधुमास के दिन हैं, चारों ओर हरियाली छाई है जल बरस रहा है पेड़ों पर फूल और फल लहलाहाये हुए हैं अतिशय मनोरम दृश्य है तभी एक निषाद बहेलिया धनुष बांध लिए लिप्सा से चिड़ियों को मारने के लिए जीवों का हत्या करने के लिए उनको खोजता हुआ वहां आता है उसने देखा काउस दंपति को जो सब कुछ भूल के आपस में आनंद के लोल कर रहे हैं वो बाण निकालकर धनुष पर रखता है कंधे तक खींचता है फिर उसका बाण कमान से निकल कर नर क्रौच की वक्ष को बीत जाता है और वो रुधिर फेंकता हुआ मह ऋषि वाल्मीकि की गोद में आकर गिर जाता है तड़पने लगता निषाद दंभ पूर्वक वहां के खड़ा हो जाता है कि ये मेरा शिकार है मुझे तो उसे ऋषि से क्या लेना उसे ऋषि से क्या लेना वो तो मतलब जीता है और उसका मतलब उस क्रौच में है वो उसका शिकार है ना तुम न मंदिर जी सकते न संत जी सकते न तुम मंदिर के भाव जी सकते हो यदि तुम्हारा मन निषाद बना है तुम वहां भी वही करोगे जो घर में करोगे तो तुम देव स्थान की प्रतिष्ठा भी तो नहीं भान कर पाओगे हां तो भेलिया ऐंठ के खड़ा है और उसकी पैनी आंखें कह रही हैं कि ऋषि ये मेरा शिकार है लादें मुझे कहे गोद में लिए बैठा है महर्षि के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित है और उस क्रौ की प्रेसी मादा जो है ऋषि के सामने धरती पर अपने सर को बुरी तरह चट्टानों पर पटक रही है तड़प रही है चिल्ला रही है और उसका करोड़ क्रंदन और नर क्रंदन वो दोनों बहेलियों को नहीं सुनाई पड़ता तुम्हें भी नहीं सुनाई पड़ता है जब जब तुम्हारा मन निषाद बन जाता है तुम्हारी भक्ति स्वांग बनती है कोरा दिखावा हो जाती है काश तुम अपने को पढ़ पाते जान पाते और कांपते उस सड़ी हुई मनोवृत्ति से निषाद वृत्ति से ऋषि तड़प रहा है और उसने भी प्राण दे दिए मादा ने भी चट्टानों पे चिथड़े हो गया सर उसका निधाल हो गई एक बाण से दो पक्षी मिल गए बड़े खुश हो गए आप कि स्वामी जी कर लाए शिकार किसी का माल हड़प लाए किसी के सम्मान में जाकर के आप कीचड़ डाले आए है शिकार कर ला है अब एक पंथ दो काज नहीं एक पंथ सौ काज करते हो तुम मानते हो कि बड़ी भक्ति की है बड़ी पूजा की है तुमने और निषाद ने कहा ने जब ये सारा दृश्य ऋषि के सामने प्रकट हुआ तो उनका मन तड़प उठा और उनके मुंह से पहला श्लोक प्रकट हुआ अनुष्टुप छंद में ये पहला छंद है विश्व में संस्कृत का मां निषात प्रतिष्ठान तम गाश्वती समुना दे कम वदी काम मोहितम कि जारे निशात <coughs> तू नित्य निरंतर इनकी पीड़ाओं को जिया जैसे आनंद मगन काम के कला में बैठे इन क्रांचों में एक को तूने मारा और दूसरे को के जीने को बर्बाद कर दिया इन दोनों की पीड़ा रे निषाद तेरे जीवन में अनंत हो जाए और रे निषाद तू तो कभी शांति ना पाए राम कथा का वाल्मीकि का उद्गम का पहला श्लोक यही है और हम हैं कि सबको पीड़ा दिए जाते हैं अब बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने बड़े तीर मार दिए अपने उल्लू सीधे कर लाए दूसरों को ठग लाए हम न मत भूलो ऋषि का श्राप तुम्हारे सर चढ़ के आएगा फिर दया की भीख मत मांगना किस भगवान से भी क्योंकि तुमने दया नहीं की आज तक किसी पर ईश्वर की दया उन्हीं को मिलती है जो सदा दया को उल्टा क्या हुआ उल्टा करो दया का जो सदा याद रखते ईश्वर को दया जाएगी याद जाएगी रहेगी तो दया आएगी हाँ याद का उल्टा दया होगी तुम कहो कि तुम निषाद बनके के जियो और तुम चाहो कि वो दया करता रहे दो लड़ते हुए व्यक्तियों में अगर दोनों में एक भी मान ले वो गलत है तो क्या वो लड़ेंगे लेकिन सच क्या है लड़ाई अपने में गलत है तो दोनों में सही कोई भी नहीं है वो दोनों गलत है क्योंकि लड़ाई स्वयं में गलती है तो दोनों में सही तो एक भी नहीं है इसलिए ये मत कहना उसने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया ना तू निषाद बना तू शापित हो गया उसकी वो भरेगा पर तू तो निषाद के भरेगा ना और जब ऋषि बहुत दुखी हो गए तो कहने लगे अपने शिष्य मंडली से देखो ऋषि का भाव ऋषि की अंतर मन देखो दुखी हो गए और कहने लगे अहो ये पाप मैं कैसे कर बैठा मैं ऋषि हूं सन्यासी हूं उनके चरणों को अर्पित हूं मैंने इसे शापित क्यों कर दिया यह मेरा धर्म नहीं था और वो बहुत पीड़ा में आ गए क्रौच और क्रौची की पीड़ा के बाद शापित किया है ये आत्मग्लानी उनमें और अधिक भर गई तमसा नदी के तट पर तो वहां भस्वान भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि रे ऋषि तूने किसी को शापित नहीं किया है ऋषि वर आपने सत्य की प्रतिष्ठा की है जब जब कोई बन के बह निषाद बहे लिया किसी के भी मन को बीजेगा उसे पीड़ा देगा ऋषि तेरा वचन कभी उसके लिए असत्य नहीं होगा वो यक, निश्चित तौर पर शाबित होगा और यूं हमारी पीड़ाएं हमारे दुख सुबह से शाम तक ये हमारे दुख हमारी निषाद वृत्ति के कारण है और हम है कि सफाई दिए जाते हैं नहीं हमें धुलना होगा हमें इस मनोवृत्ति को ब्रह्म दुर्गाओं में यज्ञ की आहूतियों में डालना होगा इस भार को अभारम भार इस भार से रहित होना होगा इसी हवन करना होगा इन्हीं नवरात्र में तो सत्संग सत्संग होगा पूजा पूजा होगी तभी हम परछाई पकड़ने वाली इस राक्षसी को मार पाएंगे और ब्रह्मा जी के आदेश पर ही उन्होंने कहा तुम्हारे भीतर एक पतित पावनी गंगा लहरा रही है वो श्री राम कथा लीला को बाहर आने दे ऋषि तब तो उसी तमसा के तट पर श्री राम कथा को के श्लोक प्रकट होते गए वाल्मीकि के और शिष्य उसी को भोज पत्रों पर लिखते गए और यू वाल्मीकि रामायण प्रकट हुई यह कथा है वाल्मीकि महाकाव्य के साथ तो हमें भी सोचना है क्या हम ऋषि से वरद होंगे अथवा शापित वरद वही होगा जो सब पे दया करेगा वरद वही होगा जो बीती विचार के और फिर आगे भी प्रभु की सुधी ले जो उसी श्री राम में बसा रहेगा उसी को मिलेगा हनुमान जी ने परछाई पकड़ने वाली राक्षसी को मारा है अपन चल दिए हैं लंका की ओर लंका पति रावण है और जब दस इंद्रिया दस मुंह बन जाती हैं, तो हमारा मन ही तो दशानंद राम है और हमारे इस मन की लंका की रक्षा करती है लंकिनी एक राक्षसी है जो दिन रात पहरा देती है इसको भी से भी मुलाकात करा दे। हर चीज के प्रति वो सतर्क और सचेत है चाहे कोई अच्छी हो जाए बुरी चीज हो वो पहले उसमें लंका के प्रति कोई आतंक है यही सोचती है ये भी मनोवृत्ति हमारी है इसीलिए तो पाप असुर बन के सारे राक्षस मेरे इस जीवन में तांडव करते हैं मेरे मन की लंका में क्योंकि लंकनी बड़ी सशंकित जो रहती है वो लंकनी है मेरी मनोवृत्ति हर चीज को नकारात्मक भाव से लेना नेगेटिव थाट्स और जिसकी सोच हर चीज में नकारात्मक है हाँ उसकी लंका सुरक्षित है उसकी सोच लंकिनी से मैं मानता हूं इस बात को लेकिन राम अब नहीं मिलेंगे उसको उद्धार नहीं होगा उसका और आज ये लंकनी आप सब पर हावी है पहले कोई जीव मिलता था कोई अजनबी भी मिलता था तो सोचते थे कि कोई भगवान की लीला तो नहीं है कोई लीला अवतार तो नहीं है कुत्ते को भी नहीं मारते थे पता नहीं कौन सा जीव कौन सा देवता हो इसमें लेकिन आज अपनों के प्रति भी मेरे संदेह नहीं जाते हैं लंकनी मुझ में वास करती है अब कल होता था अतिथि देवो भव अब होता है अपना भी संदेवो भव मिया दीदी में संदेहो भव लंकनी मेरी गृहस्थी के जीवन में भी मुझे अलग कर देती है क्या ये यही जिंदगी है जो शास्त्र बताते हैं और क्या ये देव दुर्लभ योनी है जो मनुष्य की बताई गई है और क्या ये मनुष्य की योनी है जो तुम सब हम सब जी रहे क्योंकि तब हम जीते थे अवध को तो जो भी मिला है इसमें श्री राम आत्मा तो है चलो ना जो बनेगा कर देंगे भाव रहेगा उन्हीं के निमित्त है इसकी भी सेवा कर दे लेकिन आप जब से मन लंका बना है और लंकिनी सतर्क है, है? उसने ऐसा क्यों कहा तो इसका मतलब यह हुआ यह लंकिनी है हर चीज को अपने मतलब में अपने नेगेटिव थॉट में लेना बुराई में घसीटना यह मनोवृत्ति लंकिनी है और लंकिनी हनुमान को कैसे प्रवेश करने दी लंका में सूक्ष्म रूप धारण करे हनुमान लंक नहीं पकड़ लेती हनुमान भी समझ गए कि जब तक इसके द्वारा लंका रक्षित है इसमें प्रवेश भी संभव नहीं तू आत्मचिंतन कैसे करेगा तू प्रायित कैसे